की स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर पीछे जो उनके छोटे छोटे बल्ब होते हैं होते हैं वो कोई ये उभरता है कभी ये जलता है कभी वो बंद होता है उसी से ही सारा रंग रूप सारा नाटक और सारा गाना या सारा चित्र सब कुछ वो वहां प्रदर्शित हो जाता है उसी से ही और अनुद्भुत बस उद्भुत अनुद्भुत बदलाव होता रहता है ऐसा ही हमारे मन में होता है तो सूत्र में कहा में गुण परिणाम भेदात गुणों के परिणाम के भेद से बदलाव की भिन्नता होने से नानात्वम इसका मन का नानात्व अनेक प्रकारता हमें प्रतीत होती है अवस्थावत अवस्था के समान है एक ही मन ठीक है आगे देखिए अब ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के से संबंधित कुछ उनके विषय या कर्म बताए जा रहे हैं संक्षेप से उन्होंने बताया अट्ठाईसवा सूत्र बोलिए रूपादि रसमलांत उभयो हो उभयो मतलब दोनों का ज्ञानेन्द्रियों का और कर्मेंद्रियों का तो रूपादि से पांच चीजों का ग्रहण किया ये हैं ज्ञानियों से संबंधित बात कि रूप रस गंध शब्द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 सी तरह से पायु और उपस्थ पायु मतलब मल त्याग की पुरुष त्याग की इंद्रिय और उपस्थ यानी तो मूत्रेंद्रिय इसमें मूत्रेंद्रिय को ही ग्रहण करना है या पुस्तक में या और जगह पे सुख भोग के लिए आनंद के लिए भी उसका उल्लेख किया हुआ है लेकिन वो स्पर्श पर्षनेंद, स्पर्श इंद्रिय का सुख होता है वो कर्मेंद्रिय का सुख नहीं कहलाता है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 वो एक अलग बात हो गई वो तो सारे शरीर में है तो ऐसे ही उपस्थ को कर्मेन्द्रिय मानते हैं और वो मूत्र त्याग की इंद्रिय है सुख भोग की नहीं है वो तो स्पर्श इंद्रिय होता है आगे देखिए अब ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसमें दृष्टा कौन है और करण कौन है उसकी स्पष्टता भेद को दिखाने के लिए ये अगला सूत्र है उनचालीस उन्तीसवां सूत्र बोलेंगे द्रष्टित्व आदि आत्मन कर्णत्वम इंद्रियाणाम एक तरफ आत्मा को लिया और एक तरफ इंद्रियों को ले लिया तो दृष्टित्र आदि दृष्टित्व कहते हैं देखनापन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 तो इसमें कहा दृष्टित्वादी ये जो सारा ये आत्मना ना आत्मा का धर्म है आत्मा का धर्म है आत्मा देखने वाला है यहां पर वो चेतन है जबकि हम यू सामान्यतः अगर शरीर का आकलन करेंगे तो हम कह कहा देखने वाला हमें क्या लगता है आंखे देखने वाली है सुनने वाले कौन है कान सुनने वाले हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है स्वाद लेने वाली कौन है बोले जीव स्वाद लेती है भाषा में भी हम बहुत बोलते हैं ऐसा ये सारे गौण प्रयोग हैं, अप्रधान प्रयोग है ये वास्तविक प्रयोग नहीं है और इंद्रिया अपने आप में ना देखती हैं, ना सुनती हैं, ना चखती हैं, ये सब जो भी कार्य हैं, इनका जो अनुभूति है वो इंद्रिया कोई भी नहीं करती ये तो केवल माध्यम है उसके भेद को यहां पर बताया जा रहा है कि दृष्टित्वादी आत्मना ये जो दृष्टापन है यह तो केवल आत्मा का ही है आत्मा ही जानने वाला है इन सब में सभी जानेन्द्रियों को अंततः जो जानने वाला है इनकी सूचनाओं का को अनुभव करने वाला है वो आत्मा ही है तो दृष्टित्वी आत्मना बोले फिर इंद्रियों का क्या है हमें तो यही प्रतीत होता है कि इंद्रिया खुद जान रही है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 देखिए और को पूछना जी वृत्त अवस्था में इंद्रियां भी दिखाई देती हैं और गोलक भी हैं तो फिर वो जो कमजोरी है वो किसमें आती है आत्मा भी है वृद्धावस्था में जो इंद्रियों की दुर्बलता हमें प्रतीत होती है तो आत्मा में कोई कमजोरी नहीं होती और सूक्ष्म इंद्रियों में भी कोई कमजोरी नहीं होती वो यथावत है इंद्रियों ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए आप कहते हैं ये इंद्रियां तो दिखाई दे रही है यानी आपका अभिप्राय है कि ये दिखाई दे रही है तो फिर तो दुर्बलता नहीं होनी चाहिए ऊपर से तो दिख रही है वो लेकिन अंदर की उनकी क्षमता मांसपेशियों की सामर्थ्य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 पीछे जब बंधन का प्रसंग आया था तो अवस्था से भी आत्मबद्ध नहीं होता यह कहा था क्यों अन्य का धर्म होने से अवस्थाएं किसका धर्म है शरीर का धर्म है और यहां भी जो मन के बारे में आया था कि मन का नानात्व है किस आधार पर अवस्थावत ये शरीर की अवस्था के तो ये जो दुर्बलता वृद्धावस्था क्षीणता ये जो आ रही है ये शरीर की स्थूल शरीर की यह न्यूनता है इसका तात्पर्य है कि ये जो मस्तिष्क में हमारी सूक्ष्म इंद्रियों वो कमजोर हो जाती हैं? नहीं स्थूल इंद्रियां कमजोर होती हैं सूक्ष्म इंद्रियां कमजोर होती है वो नहीं सूक्ष्म इंद्रियां कमजोर नहीं होती हैं स्थूल इंद्रियां कमजोर होती हैं जैसे कई बार नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं की आपके पीछे ही नजर नहीं है तो आगे नहीं आ सकती तो उसका क्या तात्पर्य पीछे का मतलब उसमें कई तरह से हो सकता है एक तो आँख का जो पिछला भाग होता है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 ये किस कर्मेंद्रिये से हो रही हैं इनके बारे में क्या कथन है तो उसके लिए ये अगला सूत्र बताया जा रहा है बोलिए इकतीसवां सूत्र सामान्य करण वृत्ति प्राणाख्या तो प्राणाद्या पाठ भेद भी है आपके होगा वो वायव पंच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 नाग, कूर्म त्रिकल देवदत्त और धनंजय ये पांच उपभेद भी हैं, उपप्राण हैं ये ऐसे करके दस प्राण माने जाते हैं पर अभी मुख्य प्राणों के लिए कहा जा रहा है तो प्राणाख्या प्राण नाम के जो होते हैं ये वायव पंच वायु के ही पांच भेद हैं एक तरह से इस पे भी चर्चा चलती है कि वायु के ही भेद है या कुछ और शक्तियां हैं तो इन्होंने वायव पंच पांच वायु है प्राणवायु अपान वायु उदान वायु समान वायु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 समान वायु और बनवायु ऐसे पांच भेद करते हैं तो क्या प्राणाद्या प्राण आदि या तो प्राणाख्या जो पाठ भेद है तो प्राण नामक जो ये पांच वायु हैं ये क्या हैं सामान्य सामान्याण वृत्ति ये कर्णों की सामान्य वृत्तियां हैं कर्ण यानी तो उपकरण जो इंद्रियां हैं हमारी उनके ये सामान्य व्यापार हैं सामान्य व्यवहार है वृत्ति शब्द आया वृत्ति शब्द प्राय करके हम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 समझा जाता है अलग अलग टीकाकार यहां जो करण वृत्ति है करण का मतलब कुछ जने तेरा इंद्रियों को लेते हैं तेरा करणों को पांच ज्ञानिया पांच कर्मेंद्रिया और तीन अंतःकरण उन सबको मिलाकर के इन तेरा के ये सामान्य व्यापार है ये जो पांच प्राण है ये इन्हीं तेरा के सामान्य कार्य है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 इसके आधार पर निर्णय करते हैं कि यहां प्राण का मतलब परमात्मा है अब हम भू का अर्थ करते हैं प्राणों का भी प्राण किसको कह रहे हैं ये प्राण प्राण भी है और वो प्राणों का भी प्राण है वो परमात्मा को बोल रहे हैं उसको प्राणेश्वर बोलते हैं प्राणनाथ बोलते हैं प्राण भी बोलते हैं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 इन क्रियाओं को प्राण के नाम से कहा और जिस शक्ति से ये अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं उनको प्राण नाम से कहा ये यहाँ पर, पर। तो आचार्य जी इनको फिर जो तेरे करण मान रहे हैं इंद्री इंद्रियों उन उनमें ही समाहित मान लिया जाए उनसे अलग भी माना जाता है और एक बात और बता देता हूं मैं इसी विषय में कि पांच कर्मेंद्रियों को भी प्राणेंद्रिय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि तो प्राण जो है ये क्रिया से अधिक जुड़े हुए हैं जान से नहीं जुड़े हुए हैं क्रिया से जुड़े हुए हैं तो कर्मेंद्रियों को भी अनेक जगह प्राण नाम से कहा जाता है कर्मेंद्रियों को और इसका उत्तरण हमें मिलता है आगे सूक्ष्म शरीर का वर्णन आएगा जो उसमें सत्रह अठारह तत्व माने गए तो सत्याग्र प्रकाश में भी आप देखेंगे वहां जो गणना की गई उसमें एक जगह पे पांच जानेन्द्रिया और फिर पंच प्राण लिखे गए हैं वहां कर्मेंद्रिय नहीं लिखा गया है। लेकिन दूसरी जगह हम देखेंगे यहां भी हम पढ़ेंगे आगे तो वहां जा, पांच जानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रिया पांच सूक्ष्म भूत पंद्रह और मन बुद्धि अहंकार तीन अट्ठारह हो गए तो वहां जहां पर प्राण शब्द का महर्षि ने प्रयोग किया है कर्मेंद्रियों की जगह पर प्राण शब्द का प्रयोग किया है तो प्राण शब्द कर्मेंद्रियों के लिए भी विशेष रूप से प्रयोग हो जाता है जब हमें प्रसंग देखना होगा वहां ऐसे स्थलों को देखकर हम ये नहीं कहेंगे कि महर्षि ने यहां प्राण शब्द लिखा है मतलब प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांच को वो सूक्ष्म शरीर का भाग मानते थे ऐसा नहीं अर्थ करेंगे क्योंकि वो शास्त्र की दूसरी जगह से विरुद्ध हो जाता है कर्मेंद्रिया दूसरी जगह स्पष्ट है महर्षि ने वहाँ पर पंच तो वहाँ पंच प्राण प्राण शब्द लिखा है है तो का मतलब पांच कर्म लिया ऐसे ठीक है जी है। ओ, जी धन्यवाद कुछ ओम जिस प्रकार से अभी प्राण की क्रियाओं से हमारी ऊपर की कुछ बातें आ रही थी कि जो हम जमाई लेते हैं या छीक लेते हैं इस तरह की चीजें जो है वो प्राण के द्वारा संचालित है तो जो हमारे मल इंद्रिय आदि जो है उनमें जो क्रियाएं हो रही है उनका कारण भी तो अपान वायु ही होता है तो वो भी प्राण का ही एक रूप है प्राण का एक रूप है लेकिन उनको दो इंद्रियों को उपस्थ और आयु ये दो अलग नाम से भी दिए गए क्योंकि इनका बाह्य रूप में जो त्याग है और उनको रोक के रखना है ये सामर्थ्य अलग हो गई और इनके पीछे से जो चीजें वहां तक पहुँचती है मलमूत्र वहाँ तक पहुँचते हैं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 और ये जो पांच कर्मेंद्रियां हैं ये बाहर के रूप में हमारे को दिखाई देते हैं अभी तो हमारी आंखों की पलकें झपकती रहती हैं है इसको किस में मानेंगे? ना, पलक हम बंद करते हैं झपकते हैं ये महत्वपूर्ण कार्य हम लगातार कर रहे हैं जी, तो हमारा मुख चल रहा है बोल रहे हैं ये सारी गति हो रही है ना क्रियाएं हो रही है नी हंसते हैं रोते हैं और है मुख पे कितनी मांसपेशियां काम करती है हमारी ये हाथ पैर से तो भिन्न हुए ना जी ये सारे के सारे इन सब क्रियाओं को समावेशित करने के लिए ये प्राण वाली स्थिति हमारे यहां बताई गई है और पांच उपप्राण भी जो माने गए हैं उन्हीं के इनके छोटे छोटे छोटे कार्यों का विभाजन किया कि भाई ये जो कार्य होता है ये इस प्राण से माना ये जो कार्य हो रहा है ये इस प्राण पे हो रहा है क्योंकि शरीर में तो बहुत विविध क्रियाएं हो रही हैं बाहर भी और अंदर तो खैर हो ही रही है अब हृदय धड़क रहा है तो उसको प्राण जो मुख्य प्राण है प्राणवायु उसके माध्यम से माना जाता है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 उसको पहुंचाने में भी तो वहां पर वाल्व वगैरह लगे रहते हैं वो सारी क्रियाएं होती हैं तब वो हमारा उचित स्थल पर हृदय तक पहुंच पाता है ये जो सारी की सारी क्रियाएं अंदर हो रही है इनमें भी कर्मेंद्रिया काम कर रही हैं। इसमें प्राण काम कर रहे हैं अलग ढंग से ये बाह्य कर्मेंद्रियां नहीं है पांच कर्मेंद्रियां तो इस तरह विविध क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है वो सारी की सारी क्रियाएं वायु के अंतर्गत आती है इनको प्राणों के अंदर पंच प्राण या दस प्राण इस रूप में इसको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 उसमें पित्त काम करता है घी को और तब वो पच पाता है तो यहीं से ही संवेदनाएं शुरू हो जाती हैं, ऐसा भोजन आ रहा है आमाशय में चला गया अब आंत में आ रहा है तो अब ये स्राव होना है ये जो सारा तंत्र है तंत्रिका तंत्र का ये सूचनाएं आना जाना ये सारा वायु के तंत्रिका तंत्र से हो रहा है तो पाचन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हो रही है ये समान वायु का कार्य तो समान वायु में विकार आ जाएगा तो पाचन से संबंधित विकार शुरू हो जाएंगे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 इन सबको करण के रूप में दिया है यह हम उस पिछले सूत्र से भी जोड़ के देखेंगे उनतीसवें में करणत्व इंद्रियाणाम और दृष्टित्वादीर आत्मना ये आत्मा के भोग के लिए उपयोग के लिए ये सारी की सारी बनी हुई इनका अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है आत्मा का हित सिद्ध हो उसके लिए ये सारी चीजें काम कर रही है बोलिए आचार्य जी जिस समय मनुष्य सो जाता है सुश्रुति अवस्था में होता है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 जिस समय सुप्त अवस्था में सुसुप्त अवस्था में प्राण कहते हैं जागता है बाकी सभी इंद्रियां सो गई हैं। वो मन यानी अंतःकरण फिर भी सूक्ष्म रूप से काम करते रहते हैं सोते समय भी श्वास चल रहा है हृदय धड़क रहा है पचन हो रहा है मल मूत्र बन रहे हैं। ये जो क्रियाएं हो रही है ये सामान्यकरण वृत्तियां हैं ये अंतकरण की तो मन के ही चित्त के ही जो अपरिदृष्ट धर्म है जो हमें पता नहीं लगते है सामान्यतः लेकिन वो होते रहते हैं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 हम तो फिर प्राण की कल्पना करते हैं कि प्राण कर रहे होंगे क्योंकि तो मन तो कर नहीं रहा वस्तुत है वस्तुतः तो ये मन अंतःकरणों के ही सामान्य वृत्तियां प्राण अब प्राण की रचना में आप देखेंगे सृष्टि रचना क्या जो इन्होंने पूरा प्रक्रिया बताई उनमें उन प्राण नाम का कोई तत्व तो उत्पन्न नहीं हुआ है यदि प्राण नाम का तत्व अलग से होता जैसा कि प्राय कल्पित किया जाता है तो उस गणना में भी आ जाता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 इस राक्षस को मार नहीं सकते क्योंकि इसके प्राण तो जिस समय शरीर की मृत्यु होती है कहते हैं कि धनंजय वायु या धनंजय प्राण अंत में निकलता है और पांच कर्मेंद्रियों को भी आपने जैसे कहा कि ये पांच प्राणी ही है तो इनको इसके साथ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 कर्मेंद्रियों के ही व्यापार हैं ये जो कर्णवृत्ति शब्द प्रयोग किया है ना ये कर्मेंद्रियों के ही व्यापार है कर्मेंद्रियों ना कह करके आप कहो इंद्रियों के व्यापार हैं अंतःकरण के व्यापार हैं ऐसा कह दीजिए मन के व्यापार हैं ये उनको परम मतलब ज्ञान इंद्रियों में तो नहीं आएंगे ज्ञान इंद्रियों में नहीं आएंगे ये परम इंद्रियों में आएंगे तो कर्मेंद्रियों में क्योंकि प्राणों से विभिन्न व्यापार होते हैं प्राणों से कुछ जाना जाता हो ऐसा आपको वर्णन नहीं मिलेगा कहीं भी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 और पांच उप प्राण भी लेना चाहे ले लेते हैं यहाँ पर पांच प्राण के रूप में ही मुख्य रूप से कथन किया गया ठीक है अभी प्रश्न किया जा रहा था कि धनंजय नामक प्राण जो है वो सबसे अंत में कर्मेंद्रियों को लेकर के शरीर से बाहर निकलता है इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे अनुभूत प्रत्यक्ष जो उदाहरण है उन्हें देखते हुए और जो शास्त्र चर्चा है उसे सुनते हुए पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जब शरीर आत्मा को सूक्ष्म शरीर के सहित छोड़ता है तो एक साथ छोड़ता है या उसमें कुछ क्रम है एक साथ छोड़ता है शरीर को एक साथ छोड़ देगा सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा एक साथ निकल जाएगा वो निकलने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं और बहुत सारी बातें है मूर्धा से निकल रहा है अन्य स्थानों से निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है उस विषय में बहुत सारी बातें है उपनिषदों में भी आती है उस सब को विस्तार में हम यहाँ पर नहीं जाते अभी केवल इतना समझ लीजिए कि सांख्यकार ये कह रहे हैं कि ये जो प्राण हैं ये क्रियाओं से जुड़े हुए हैं ये वृत्तियां हैं और ये करणों की ही सामान्य वृत्तियां हैं करणों के ही सामान्य व्यापार है छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत सारे व्यापार हैं, ये क्रियाओं से जुड़े हुए अभी केवल इतना ही समझ लीजिए उसको प्राण के ऊपर फिर अलग से विशेष वो तो अलग विस्तार है उसका बस अंतिम प्रश्न करेंगे आचार्य ये जो प्राण है सूक्ष्म शरीर जब सृष्टि के आदि में सूक्ष्म शरीर मिले उसका हिस्सा है तो ये हमारे शरीर में किस जगह है शुरू सात तक तो आपने जो एक बात कही कि ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है तो वहां तो पांच कर्मेंद्रियों को ही लेना होगा और कुछ नहीं क्योंकि सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व हैं। जी। अब उसमें से किसको आप प्राण कहेंगे किसको प्राण कहेंगे ये अगर इन 18 के अतिरिक्त प्राण मानेंगे तो वो संख्या 18 नहीं होगी गिना रखी आगे सुतराने वाला है ये प्रसंग आएगा आगे सप्तश कम लिंगम या तो सत्रह मानते हैं या 18 मानते हैं सत्रह और एक ये भी मानते हैं अठारह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 वो साथ में होती है इतना ही अर्थ लेना चाहिए